सेतु महात्म्य संपूरण धर्मार्णीय भात में धर्म की तपस्या से धर्मार्णीय क्षेत्र की प्रसिद्धि और उसका भात में जिस भगवान का नाम तीनों लोकों में संसार समुद्र से पार होने के लिए लोकारूप है जिससे उत्पन्न और पालित होकर यह संपूर्ण संसार सदैव शोभा पाता है जो चेतन्य का स्वरूप एवं परमांशी पड़े हैं वेदांत शास्त्र के द्वारा जानने योग्य हैं और सर्वत्र व्यापक हैं उन सहज प्रकाश स्वरूप निर्मल परमात्मा श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ इस्त्री पुत्र धन परिजन भाई बंधु प्रिय सुहृद मात पिता भ्राता শ্বশুর कुल के लोग प्रत्येक वर्ग धन विद्या रूप उज्जवल भवन जवानी और ज्योतियों का समुदाय ये सभी मृत्युकाल में गर्द होते हैं उस समय एकमात्र धर्म ही सहायक होता है एक समय सूत जी को आते हुए देख नेमिषप्राणवासी शौनक आदि महर्षियों ने बड़े हर्ष से आकर उन्हें सब ओर से घेर लिया फिर जब ये सभी तपस्वी आए हुए आश्रम पर लोमस कुमार लोमश कुमार सूत जी भी पुनः विराजमान हुए तब उन ऋषियों ने सूत जी से कहा मुनि आप पातु का नाश करने वाले कोई पुण्यमय कथा कहिए सूत जी बोले मैं श्री सरस्वती जी गणेश जी के तथा संपूर्ण देवताओं के उज्जल चरण को नमस्कार करके और सबके नियंता धर्म स्वरूप चरणों में मस्तक झुकाकर उन सब के प्रसाद से पीरतों के उत्तम फल का वर्णन करता हूं एक समय की बात है सत्यवती नंदन व्यास जी राजा मिनिस्टर के धर्म में आए उनके आने का समाचार सुनकर सबको बड़ा हर्ष हुआ भीमसेन आदि सब भाई धर्मराज युधिष्ठिर के साथ उठकर खड़े हुए तबत युधिष्ठिर ने सामने जाकर भाइयों सहित उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके उन्हें सिंहासन पर बिठाकर उनका कुशल मंगल पूछा तब धर्म यज्ञ व्यास जी ने उनसे पवित्र एवं दिव्य कथा सुनी कथा अंत में राजा विष्टर ने मुनि श्रेष्ठ व्यास से इस प्रकार कहा ब्राह्मण आपके प्रसाद से मैंने बहुत सी उत्तम कथाएं सुनी है इस समय में धर्म और के उत्तम भात्मिक कथा सुनना चाहता हूं व्यास जी ने कहा न श्रेष्ठ धर्मा अनेक प्रकार के वक्ष से युक्त तथा भांति भांति की लताओं और गुणों से सुशोभित भरा हुआ है जहां किसी का किसी से भी व्यवहार नहीं होता धर्माल्य सर्वथा निर्भय स्थान है वहां वो और व्याघ्र चूहे और भालू साथ-साथ क्रीड़ा करते हैं मैना सांप के साथ खेलता है मनुष्य राक्षस के साथ करते हैं है। तथा स्वर्ग में प्रसंसा करते हैं विश्वामित्र ने पूछा मुने देवताओं उस क्षेत्र का नाम धर्मारण्य कब रखा व्यास जी बोले लपश्रेष्ठ एक समय धर्मराज ने बड़ी तपस्या की तपस्या में लगे हुए को देखकर और इंद्र आदि सब कैलाश गए शंकर धर्मजी ने इस प्रकार स्थवन किया आपके अंतरूप, आपको बार-बार नमस्कार है आपके इस का ज्ञान किसी को नहीं है एवल अमृत है आपको नमस्कार है देवता जिसका चिधात्मा शंको शिज नमस्कार है योगी समाधि में निश््चर होकर अपने द्या कमल की कोश में जिनके जोतिर में सवरूप का दर्शन करते हैं उन श्री भम्म को नमस्कार है जो कालसी परे काल सवरूप स्वेक्षा से पुर्ष रूप धारण करने वाले त्रपुर्ण वर्षवरूप तथा प्रगति रूप है उन भगवान शंकर को नमस्कार है आप, पर आप भुक्त जनव पर किर्पा करके swe chase sabul mudharan karte hain भगवान आपके मन से चंद्रमा और नेत्र से सूर्य की उत्पत्ति हुई है देव आप ही सब कुछ हैं आप में ही सबकी स्थिति है उस लोक में सब प्रकार की स्थितियों के द्वारा स्तुत करने योग्य आप ही हैं ईश्वर आपके द्वारा यह संपूर्ण विश्व पंच व्याप्त हैं आपको पुनः पुनः नमस्कार है इस प्रकार महादेव की स्तुति करके ब्रह्म आदि देवता उनके आगे दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े तब भगवान शंकर ने उनसे कहा देवताओं तुम क्या चाहते हो ब्रह्मा जी ने कहा सबके दुखों का नाश करने वाले महादेव धर्मात्मा धर्मराज ने बड़ी दूसरी तपस्या की है ना जाने वे देवताओं का कौन सा उत्तम स्थान ले जाते हैं ले जाना चाहते हैं यही सोचकर इंद्र आदि सब देवता उनकी तपस्या से थर्रा उठे हैं देश आप उन्हें तपस्या से उठाइए महादेव जी बोले देवताओं मैं सच कहता हूँ। तुम्हें धर्मराज से कोई भय नहीं है यह सुनकर सब देवता उठे और भगवान शिव की परिक्रमा एवं बारंबार नमस्कार करके अपने-अपने स्थान को चले गए परंतु इंद्र उनकी सुक, शान्तिक हो गई, वे मन ही मन सोचने लगे, मेरे लिए यह बड़ा भारी विवने उपश्थित हुआ है, धर्मराज ने, मेरा इंद्रपत, भड़प लेने के लिए ही, मेरा अतेंत दुषकरम तब प्रारम क्या है? ऐसा विचार करते ही इंद्र ने देवताओं से कहा, मैंने बहुत कलेश उठाकर जिसे प्राप्त किया है, उसी को धर्मराज क्या मुझसे छीन लेना चाहते हैं? यह सुनकर भ्रष्टपति जी बोले, इनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए यह उर्वशी आजी अप्सराओं को भेजा जाए, तब इंद्र ने अप्सराओं से कहा, तुम सब लोग शीघ्र धर्मराज को धर्मराज को जाओ और जहां धर्मराज दुष्कर तपस्या में संलग्न है वहां पहुंचकर उन्हें इस प्रकार लुभाओ जिससे वे तपस्या से भ्रष्ट हो जाएं। इंद्र का यह वचन सुनकर वर्दिनी नामक अक्षरा ने कहा ताक शासन मैं देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए अपनी माया तथा रूप केवल से पूरी चेष्टा करूंगी ऐसा कहकर वर्दनी उस स्थान पर गई जहां धर्मराज तपस्या करते थे वे अधिक आधिकित वस्त्र और आभूषण से विभूषित हो कपोल पर होली की देी और नैनों में काजर लगा मनोहर रूप बनाकर उनके सामने गई और सब के मन को नुहाने वाला नट्ट्य करने लगी उस समय धर्मराज का मन सहसा शुजसा हुं उठा राजन भूतल में नारीका यूनि कुंड कुम पाक के समान रचा हुआ है, वे रमणिये अपने नेत्र रूपी रज्जु से धर्ता पूर्वक बांधकर मनस्वी पुरुष को नीचा दिखाती हैं, अज्ञानी पुरुष को अपने कुछ रूपी महादंबो से दान्डित करके अचेत कर देती और शीघ्र ही उसे नरक में गिरा देती, तब तक ही मन की स्तिरता, शास्त्र ज्ञान तथा Sakti adi kul, srkštit rájtai Jib tuk ki sakit prus ágé Bichhányé, jalan kibhati rup Yuvan ke madd se, तब तक, तक तपस्या व्रत होती है, तब तक दान दया और इंद्र सयम झूझते हैं, तथा तब तक स्वधाय सदाचार पतिव्रता धैर्य और व्रत किया रक्षा होती है, तब तक कि मनुष्य भयभीत हीरन की भांति चंचल नोचन वाली तथा चपला तरुण की नेत्रों से नहीं देखता।